आपका सवाल एडवोकेट बीके सिन्हा का जवाब इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत है और हमारे साथ बीके सिन्हा साहब है एडवोकेट मुंबई से पधारे हुए हैं और आज का दिन हमारे साथ है तो हम उनका लाभ उठा रहे हैं और मैं चाहूँगा कि आप हमारे साथ जुड़े और अपने समस्या का समाधान पाए लीगल एडवाइजर है और फ्री लीगल एड आपको देने के लिए तैयार तो बैठे हुए हैं थैंक यू हेलो हाँ जी नमस्कार जी नमस्कार नाम बताइए मैं गुलाब शर्मा जी है। गुलाब शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में और बताइए क्या प्रॉब्लम है एडवोकेट सिन्हा साहब हमारे साथ हैं। ये तो मेरा एक वकील साहब ऐसी मैं कुछ बात करना चाहता हूँ जी जी बोलिए बोलिए सर सुन रहे हैं। दो हजार चौदह में पहले मेरा एक लेडीज में जी दो हजार पहले की मैं मजदूर आदमी हूँ अच्छा अच्छा अच्छा मैं मतलब मजदूरी करते समय क्या है कि मेरे टाइम रूम नहीं मिला बैंक में जाने के लिए तो मैं पैसा कहीं कहीं से लाकर के सिधानी में रखे थे बैंक में जमा करने के लिए अच्छा लेकिन क्या हुआ मुसीबत ऐसा की कि सामने में किराया रह रहा था और उसने मेरे सिधाने से पंद्रह हजार चुरा लिया अथवा ले लिया मैं देखे नहीं लेकिन मेरे रूम ने आपसे देखा लेकिन जाते देख लिया था लेकिन बाद में प्रेशर दिए की तुमने पैसा ले लिया मेरा तुम दो तो उसने बोला कि नहीं लिया हो नहीं लिया हो तो दो तीन दिन के बाद में मैंने उसका ज्यादा प्रेशर किए नहीं हूँ दे दूंगा लेकिन बाद में चार पांच दिन के बाद में क्या क्या मेरे ऊपर में एफ आई आर दर्ज कर दिया की बलात्कार का तो ऐसे बलात्कार में क्या हूँ लेकिन मेरे ऊपर में, में ऐसे दो महीना लगभग मैं जेल में भी रहे और पंद्रह हजार तो जा ही रहा है तो वो ऐसे कि मेरा मेडिकल भी सुबह उसको भी हुआ होगा ऐसे नहीं बता लेकिन मतलब ये मेडिकल में कोई रिपोर्ट ऐसा नहीं है तो क्यूँकी पंद्रह 15000 रूपया लेने के बावजूद ऐसा अन्य केस होता है तो लेकिन वो केस में लिखा है कि मेरे माथे पे सिंदूर लगा दिया मोबाइल तोड़ दिया कपड़ा जला दिया या क्या बोलता की मेरे मामले धमकी दिया ये सब चारों तरफ से घेर करके लिख करके अट्ठाईस किया कर हुआ है अच्छा अच्छा अच्छा तो मेरा तो अभी मतलब जमानत पर तो मैं बाहर निकल गया हूँ लेकिन अभी तक कोई डिसीजन नहीं आ रहा है उसका तो क्या उसके सोल्यूशन सुल हो गए आप बताएंगे जी गुलाब जी बहुत बहुत धन्यवाद अपना सवाल रखने के लिए सिनासा उसमें क्या है की आपको एक काउंटर केस फाइल करना चाहिए था जो आपसे मिस्टेक हुआ जैसे ही आपके घर में चोरी हुई थी तो आपको उनके ऊपर एक केस फाइल करना चाहिए था वो आपने नहीं किया तो अभी पहले ही हाँ, जब आपका चोरी हो गया उसी टाइम एक काउंटर फाइल करना एक था है, एक मिस्टेक कोई कोई नहीं, नहीं, तो अभी अभी हम आगे सुधार कर सकते अभी भी वो केस आप कर सकते है की हमारे घर में ये चोरी हो गई थी हमने इनके ऊपर जब पैसे मांगने का जब दबाव देने लगे तो ये इन्होंने कहा की ठीक है मैं दे दूंगा और पैसा नहीं देने के ख्याल से इन्होंने मेरे ऊपर ऐसा झूठा केस फाइल कर दिया अच्छा तो ऐसा ऐसा शब्द जो ने वकील साहब जो मैं जो किया हो पहले जो अभी जो चल रहा है केस तो उन्होंने वकील साहब ने वो बहस लिया तो इस तरीका से बहस लिया यही बताया गया है कि मेरे गुलाब शर्मा को पैसा लिया और तुम पैसा नहीं दे पा रहे तो और इसमें इसमें क्या है दो तीन विटनेस भी आपको रखना चाहिए ये सब जो घटना घटी है जिनके सामने आपने कहा होगा कि आप पैसा अच्छा। दे दीजिए दो तीन लोग अगर आपकी स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हैं उसके बाद फिर आपको अभी नेक्स्ट प्रोसीजर है पहला प्रोसीजर तो बताया कि आपसे गलती हुआ दूसरा बताया कि उसका सुधार है कि अभी भी केस फाइल कर दीजिए काउंटर और तीसरा जो है आप उनके ऊपर उन्होंने जो केस फाइल किया उसमें एक डिस्चार्ज एप्लीकेशन फाइल कीजिए अच्छा। आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस चल रहा होगा तो वहाँ एक डिस्चार्ज आबू आब रोड में चल रहा है आबू रोड सेशन जज के यहाँ चल रहा है ना जी। तो वहाँ डिस्चार्ज एप्लीकेशन एक फाइल करना चाहिए तो डिस्चार्ज एप्लीकेशन में सारे ग्राउंड को मेंशन करना चाहिए आपको और डिस्चार्ज एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो वहां से आपको डिस्चार्ज किया जा सकता है ये तीसरा ऑप्शन हुआ और अगर इससे भी रिलीफ नहीं मिलता है तो फिर हाई कोर्ट में जाकर के क्वेश्चन एप्लीकेशन इस एफआईआर को क्वेश करने के लिए हम एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं ये सारे प्रॉब्लम है अगर इससे भी आपको सुधार नहीं मिले तो रमेश भाई से आप <laughs> नंबर ले लीजिएगा फिर हम आपको मदद करेंगे साहब जो है पर्सनली भी मिल सकते मिली एडवाइजर हैं, हैं, भी बात कर सकते हैं तो पर्सनली हर तरह का सहयोग हम देंगे। और इसमें इस, तो इस केस से आप बार जो है हाँ, सर आपसे मैं शांतिवन में सुबह कल मिल सकता हूँ हाँ मिल सकता मिलिए मिलिए ठीक है मेरा मेहरबानी कर देते तो बहुत बहुत धन्यवाद होता और मेरा है और मेरे मदद कार होते हैं हाँ तो आप नंबर तो, नोट कर लीजिए रमेश भाई बताएंगे आपको नंबर देता हूँ आप नंबर लिख लीजिए फिर फोन करके आइएगा ठीक है नंबर ले लीजिए ठीक है सर नाइन थ्री टू एक मिनट एक मिनट सर मेरा पेन भी ठीक है ठीक है कोई बात नहीं आप आराम से ढूंढिए कोई घाई मत कीजिए ठीक है आप सुन रहे हैं रेडियो 90.4 को और हमारे साथ आज मुंबई से एडवोकेट सिन्हा साहब हैं तो उनसे आप बात कर सकते हैं तो एक नंबर हम दे रहे हैं आपको एट फोर फिर से लिखिए नहीं नहीं 84 फोर एट फोर टू फाइव टू फाइव एट फाइव एट जी जीरो टू हाँ जी सर और उसके बाद एक और नंबर ले लीजिए नाइन थ्री नाइन थ्री टू ट्रिपल जीरो टू ट्रिपल जीरो हाँ जी डबल सेवन जीरो फाइव डबल सेवन जीरो फाइव जीरो फाइव ठीक है गुलाब जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और फोन करके आप मिलिएगा ठीक है ना ठीक है सर धन्यवाद सर बहुत गुलाम करेंगे थैंक यू धन्यवाद। आप सुन रहे हैं रेडियो मध्यबान 90.4 पॉइंट फोर एफ किसान भाई और ग्रामवासी हमसे जुड़ सकते हैं और लीगल फ्री एडवाइस एडवोकेट बीके के सिन्हा जी से आप प्राप्त कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोग अपनी समस्याओं के साथ रेडियो में जुड़ते हैं और आपको समाधान मिले और आप खुश रहें मस्त रहें ऐसी शुभ हमारी रहती है तो आप किसी भी तरह का कोई भी सवाल हो लीगल जो भी बातें आपके साथ हो रही हैं और होना चाहिए था आपको नए मिलना चाहिए था अगर नहीं मिल रहा तो ज़रूर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं आप सुने हैं रेडियो मत वन पर आप मैसेज भी कर सकते हैं चौरानबे इस नंबर पर या फिर डायरेक्टली कॉल करके भी आप आज विशेष एडवोकेट सिन्हा साहब से बात कर सकते हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं और हम लोग जैसे कि शुरुआत में मैंने सिन्हा साहब से ये पूछा था कि आपका इस पेशे में आना कैसे हुआ <laughs> <laughs> <laughs> तो मैं चाहूँगा कि आप बताइए थोड़ा सा जब तक हमारे कॉलर्स हमें कॉल करें <laughs> क्या होता है बचपन से हमारे पिताजी का बड़ा काफ़ी इंटरेस्ट रहा सोशल वर्क में <laughs> अच्छा अच्छा हाँ हाँ और वो फ्रीडम फाइटर रह चुके थे <laughs> <laughs> तो फ्रीडम फाइटर होने के नाते और सोशल वर्क का जो घर में माहौल था नहीं, नहीं। तो उनकी प्रेरणा की वजह से हमें भी ये रुचि आई हाँ, हाँ, हाँ, कि मैं भी क्यों नहीं जैसे कि कुछ बेनिफिट समाज को दूं, तो किस क्षेत्र में दू हाँ, ये हाँ, चुनना था तो मेरे को बड़ा ही अच्छा जैसे कि हाँ, लीगल का जो क्षेत्र था, था वो, वो, वो आपको बहुत अच्छा लगा इस वजह से फिर मैंने लॉ किया और लॉ करने के बाद क्या है कि इस क्षेत्र में बड़े लोग कॉमर्शियल होते जा रहे हैं एक दूसरे को सपोर्ट करने की भावना खत्म होती जा रही सही बात तो हमारा हमें लगा कि अगर सभी लोग कमर्शियल हो जाएंगे तो आम पब्लिक का क्या होगा अपने बारे में तो सभी लोग सोच लेते हैं तो हमारी हुई इसलिए इस क्षेत्र में हम लॉ किया और लॉ करने के बाद कर बहुत, अच्छा बहुत ही अच्छी भावना लेकर आप इस फील्ड में आए हैं और शुरुआत से ही आपके पिताजी फ्रीडम फाइटर रहे तो उनके जो घर में माहौल था उससे आप प्रभावित रहे और आप आगे भी आप लोगों की सेवा के लिए आपने ऐसे वकालत पेशे को चुना और इसमें काफी अच्छा आप सेवा दे रहे हैं लोगों की मदद भी कर रहे हैं तो ये एक अच्छी बात है आइए आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर जुड़ेंगे हम और सिन्हा साहब हमारे साथ ही रहेंगे साथ तक उसके पहले आप अपने सवाल हमारे साथ, कर सकते हैं। कंचन भाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं हेलो हेलो नमस्कार जी कंचन भाई बोलिए हाँ हम एक बात करना चाहते है जी, खेती हाँ करते है ठीक है तो हमारे बापू जी थे ना वो वो उन्होंने वो इलेक्ट्रिक पंप से का ग्राम सेवक से वो फॉरम भरा था जी, जी। तो आ, हमको तो माला, वो मोदी साल एक्सपायर हो गए तो वो ग्राम सेवक हमारे पास आए और बोले कि Uh, आपका केस आपके फादर कहा है बोला वो को? तो हमने बोला कि वो तो एक्सपायर हो गए है तो बोले कि इन्होने एक केस किया करा था इलेक्ट्रिक पंप सेट का और पाइप का तो मंजूर हुआ है तो हम क्या करे उसको उन्होंने टाइम पे उठाई थी तो हमने बोला कि सर वो तो ये हमको तो ये तो एक्सपायर हो गए है तो जिसका कोई नहीं चलेगा हमारे भय बड़ा था तो मैंने बोला कि हमारे नाम पे सर वो तो, तो नहीं चलेगा तो बोले कि मैं आगे पूछ के तुमको बता दूंगा तो पंद्रह दिन बाद फिर उन्होंने बोला कि चलेगा तो तुम ये सब कागज लाओ और जो बिल था है ना मोटर का बिल पंप सेट का वो भी लाओ तो हम ला, लाए और सब दिए और बोले कि ठीक है हम कर देंगे ठीक है और फिर बाद में बोले कि बाद में क्या हुआ कि हमारे कुएं में पानी आ, जो मक्की का खेती की थी ना तो वो पानी कम था पिछले दिन दिनों में तो हमने मोटर कुएं में उतार दी और चालू की तो भारी बारिश आई तो सब कुआ गिर गया और वा वा मोटर अंदर रही गई तो हमने बोला कि वो ग्राम सेवक ने बोला कि चलो भाई मोटर दिखनी है तो हमने बोला कि सर वो तो ऐसा हुआ है चलो कुछ जाते हैं तो हमने ट्रैक्टर लाके वो खिंचवाया तो पाइप पाइप अकेला निकला और मोटर फूल में है अभी ठीक है तो वो, वो बोले कि नहीं मोटर तो निकालनी पड़ेगी तो तो नहीं होगा तो क्या करें सर हमने बिल सभी जो कागज उन्होंने थे वो सभी भी ये खर्चा भी किया तो तो अभी बोलते हैं कि वो तो नहीं होगा मैं समझ गया आपकी बात आपका आ, ये कहना है कि हमारे पिताजी के नाम से ये मीटर था और पंप था राइट आ, और उसको ट्रांसफर नहीं कर रहे आ, जी। और पिताजी का डेथ हो गया राइट जी हाँ तो पिताजी का डेथ हो गया है और उसको आप ट्रांसफर करना आ, चाहते है तो उसके लिए आपको यहाँ पे लीगल हियर सर्टिफिकेट एक बनाना होगा और लीगल हेयर सर्टिफिकेट जब वो ग्राम पंचायत ऑफिस को देंगे या इलेक्ट्रिसिटी विभाग जो भी जहां से आपका मैटर पेंडिंग है वहां देंगे ये लीगल हेयर सर्टिफिकेट तो आपका काम हो जाएगा अगर उस पर भी नहीं करते हैं तो आपको एक राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत एक एप्लीकेशन दे करके आप पूछ सकते हैं कि हमने जो सो एंड को एप्लीकेशन दिया था उस पर आपने क्या कार्रवाई किया तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा जी और अगर इससे भी नई रिजल्ट मिलता है तो आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं उसके बाद फिर हम आपको बताएं। अगला उपाय बताएंगे ठीक है जी सर हाँ मोटर जरूरी है सर बिल बिल है हमारे पास और सब कुछ था मोटर अभी काटों में फिट हो गई निकल भी नहीं है वो गल, वो, तो वो, तो गलत भी भी तक... वो गलत कर रहे हैं देखिए वो गलत कर रहे हैं वो आपको सही प्रोसीजर नहीं बता रहे हैं और आपको सही प्रोसीजर की जानकारी नहीं है तो सबसे पहली चीज है कि आप लीगल हेयर सर्टिफिकेट एक बना लीजिए वो आ, कलेक्टर बना देंगे कलेक्टर से बनाने के बाद तक... उसको प्रोड्यूस कीजिए आपका मैटर इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में है या ग्राम पंचायत में पेंडिंग है कहा पेंडिंग है ग्राम पंचायत में या इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में कहा मैटर लंबित है आप हमारी बात समझ पा रहे हैं हेलो पंचायत में पंचायत हाँ, हाँ तो वो लीगल हिस्सर शिफ्ट सर्टिफिकेट बना करके आप पंचायत को दीजिए वो आपके नाम से ट्रांसफर कर देंगे अगर नहीं ट्रांसफर करते हैं तो फिर आप राइट टू तो इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत तो आरटीआई के तहत एक एप्लीकेशन दे करके आप उसमें मांग सकते हैं कि हमने जो एप्लीकेशन दिया उस पर क्या एक्शन लिया अगर एक्शन लिया तो उसकी सर्टिफाइड कॉपी हमें प्रोवाइड की जाए अगर नहीं एक्शन लिया तो क्यों नहीं लिया उसका रीजन बताया जाए तो आपका काम हो जाएगा और क्या बोल रहे ट्रांसफर तो हो गया था सर वो तो सब हमने मरण का जोड़ा और सब कुछ किया था ट्रांसफर हो गया तो कि अभी कि अभी कहां है? नाम पे चैक के, के, आएगा ठीक है हु? और फिर बोले की हमको मोटर दि, दिखानी पड़ेगी वो कॉम्प्रेक्ट दिखाना पड़ेगा हमने बोला की सर ये, ये नंबर है और बिल है ये नंबर वाली मोटर है तो नहीं चलेगा चलेगा नहीं नहीं चले वो, तो वो तो नहीं, जब ट्रांसफर हो गया तो है तो जब आपके नाम से ट्रांसफर हो गया है तो ये सब कोई मैटर ही नहीं है आपको जानकारी नहीं है या और उनको भी जानकारी नहीं है इसलिए आप लोग दोनों परेशान हो रहे हैं अभी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर कोई परेशानी होती है तो आप हमें कॉल कीजिएगा फिर हम फर्दर उपाय बताएंगे जी जी ठीक है आप सु हैं रेडी मत वन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एडवोकेट सिन्हा साहब बहुत ही अच्छे जवाब आपको दे रहे हैं उनके पास पूरी जानकारी है और किस चीज़ में क्या करना है किस तरह का डॉक्यूमेंट आपको फ़ाइल करना है वो सारी बातें आप तक पहुंचा रहे हैं और चलिए आगे बढ़ते हैं और सिन्हा साहब से मैं ये बात पूछ रहा था जैसे कि वो एक छोटा सा जो केस होता है उसके लिए भी कभी कभी लंबा समय लगता है और बहुत समय तक वेट करना पड़ता है तो ऐसे समय में हमें क्या करना है छोटा सा केस होता है तो उसके लिए काफी लंबा समय खींच जाता है आपका ऐसा करना है लंबा समय नहीं खींचे उसके लिए प्रोसेस की जानकारी हमें लेनी होगी जी प्रोसेस है कि अगर हमने केस फाइल किया और लंबा हो रहा है तो इसमें सिंपल सा एक छोटा सा एप्लीकेशन देने की जरूरत है एसपीडी ट्रायल उस एप्लीकेशन का नाम है एस पी एस पी डी ट्रायल एस ट्रायल एस ट्रायल अच्छा। का हम एप्लीकेशन देते हाँ। हैं तो कोर्ट हाँ। जो है अगर उसको ऑर्डर कर देती है तो डे टू डे करके आपके मैटर का हियरिंग होगा और हियरिंग होने के बाद आपके मैटर को डिस्पोज कर दिया जाएगा विदिन टू मंथ थ्री मंथ के अंदर डिस्पोज हो जाएगा उसमें टू थ्री ईयर्स की ज़रूरत थी लेकिन जानकारी के अभाव में लोग एस ट्रायल का एप्लीकेशन नहीं फाइल करते हैं जिसके वजह से एडजर्मेंट कभी अपोजिट पार्टी ले लेते हैं कभी कंप्लेन ले लेते हैं दोनों में आगे पीछे होते रहता है हाँ, इधर हाँ, चलती रहती है। तो इसकी वजह और दूसरी चीज है और उसको अगर चाहते हैं कि और इजी वे में उसको किया जाए तो अभी देखिए लोक अदालत का एक बहुत अच्छी परंपरा शुरू की गई है जी जी, जी। आ, मैटर को छोटे छोटे मैटर हैं तो आपसी सहमति के आधार पे लोक न्यायालय को एक बार भेज देना चाहिए ऐसे मैटर को प्रयास करना चाहिए कि हमारा मैटर लोक न्यायालय को अभी जैसे हम सुन रहे थे आपके डिस्ट्रिक्ट के आबू सेशन जज जो है आपके उनका एक मैं अपील सुन रहा अपील था कि 11 फरवरी को महालोक अदालत का आयोजन उसमे रोड में भी तो ऐसे ऐसे मैटर को हम लोग इसमें ले जाके ठीक कर सकते हैं लोक, लोक अदालत में भेज करके हम लोग सेटल करके मैटर को डिस्पोज कर सकते हैं बहुत अच्छी बात आप है आ, मेरा गांव मेरा अंचल इस कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का एवं ग्रामवासियों का बहुत बहुत स्वागत है और एडवोकेट वी के सिन्हा साहब हमारे साथ हैं आप हमसे फ़ोन से, से संपर्क कर सकते हैं या फिर आप मैसेज भी कर सकते हैं चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पे और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बताया छोटा सा केस होता है कभी कभी लंबा खिंच जाता है तो ऐसे में हमें ठीक जानकारी का विलम्ब होने के कारण होता है या फिर हम ठीक जानकारी लें सही इन्फॉर्मेशन हमारे पास हो तो हम तरह से कदम आगे बढ़ाते हैं तो समय पर उसका सुनवाई हो सकती है फिर भी अगर ऐसी कोई बात है जहाँ पर सुनवाई नहीं हो रही और आप उस तक नहीं पहुँच पाते तो 11 फ़रवरी को जो ये लोक अदालत होता है महालोक अदालत इसमें आप अपने मैटर को रख सकते हैं तो ये ऑन द स्पॉट उसी दिन जो है और, और लोक अदालत ये तो 11 फरवरी को हाँ। महा लोक अदालत का आयोजन जी, सु, जी, सु, सुना मैंने जी लेकिन लोक अदालत तो रेगुलर होता है रेगुलर अच्छा। मंथ और टू मंथ में एक बार होता है हाँ, हाँ, हाँ। महालोक अदालत और लोक अदालत में अंतर है महालोक अदालत क्या है उसमे पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक ही दिन जैसे कि आयोजन किया आयोजित स्पेशल उसी दिन हाँ, वो सारी पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक ही वही काम होगा और कोई दूसरा काम नहीं होगा हा, हा, हा, हा, हा। और लो, लोक अदालत में क्या है कि, कि किसी भी दिन जैसे कि में की नमस्कार हेलो मैं बुरा बोल रहा हूँ बुरा राम जी स्वागत है आपका मेरा गाँव मेरांचल इस कार्यक्रम में और सिन्हा साहब हमारे साथ है एडवोकेट कुछ पूछना है आपको सर मेरे को मेरा गाड़ी कोई पकड़ा गया है गाड़ी कौन सा टू व्हीलर फोर व्हीलर फोर व्हीलर फोर व्हीलर अच्छा क्यों पकड़ा गया कब पकड़ा गया क्यों पकड़ा गया थोड़ा डिटेल था नहीं डोडा हाँ बाकी तो कुछ नहीं था बोटो के पुटाल में थे उस टाइम में पकड़ लिया गया तो वो गाड़ी तो वो किन की थी वो गाड़ी किन की थी मेरा था क्या नाम हुआ आपका बुरा राम मुला राम मुला राम हाँ गाड़ी आपकी थी और आप ले जा रहे थे तो आपको पता है ना कि ये सब चीजें हम लोगों को गाड़ी में नहीं ले जाना चाहिए या ऐसी पदार्थों का उपयोग ना खुद करना चाहिए ना दूसरे लोगों को करने देना चाहिए ना गाड़ी में स्थान देना चाहिए आपको तो पता था वो ना तो सही है सर वो तो गलती हो गया दो, दो तो, तो गलती तो का सुधार है गलती का सुधार है तो उसमें तो उसमें, उसमें, हुआ था आपके आ, हुआ। उसमें बेल हो गया आपका दो साल हो गया। बेल, बेल हो गया हाँ बेल हो गया तो उसमें एक अप्लीकेशन फाइल कीजिए रिटर्न ऑफ प्रोपर्टी उसको बोलते है रिटर्न ऑफ प्रोपर्टी का एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो आपकी गाड़ी आपको मिल जाएगी ठीक है मुलाम सिंह रिटर्न ऑफ ऑफ प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी रिटर्न कौन सा कोर्ट में ये मैटर चल रहा है आपका जोधपुर कोर्ट हाँ तो जोधपुर कोर्ट में रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी का एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो आपको मिल जाएगा और अगर इसके बाद भी कोई आ, आपको परेशानी महसूस हो तो फिर आप, आप संपर्क कर सकते हैं मेरे से ठीक है यदि इसके बाद में और कोई होगा तो आगे हाँ तो फिर हाँ आप, आप मेरे आपको एडवोकेट साहब का नंबर आपको फिर से एक बार लास्ट में बता दिया लिख लीजिए एट फोर टू फाइव एट फोर टू फाइव एट फाइव नाइन एट फाइव नाइन फाइव जीरो टू फाइव जीरो टू सर पूरा नाम बी के सिन्हा वीरेंद्र कुमार सिन्हा एडवोकेट वीरेंद्र कुमार सिन्हा जी ठीक है ठीक है ओके मोलाराम जी आप सुना है रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर और हम लोग एडवोकेट सिन्हा साहब से बातें हो रही हैं और आप भी अपनी समस्याओं को लेकर हमारे साथ जुड़ते हैं तो अच्छा लगता है आप लोगों को कहीं ना कहीं कुछ अच्छी बातें मिल जाए एक रास्ता मिल जाए ताकि आप अपने परेशानी से दूर हो जाए हलो हेलो जी नमस्कार आप सुनाए हैं रेडियो मोदन 90.4 एफएम साथ एडवोकेट विरेंद्र कुमार सिन्हा जी हैं और फ्री लीगल एडवाइज़र हैं जब भी आपको कोई लीगल राय चाहिए सलाह चाहिए किसी भी समस्या का समाधान आप प्राप्त करना चाहते हैं या कहीं फंसे हुए हैं आप तो ज़रूर आपको जो कानूनी सलाह है उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं हमने नंबर भी बता दिया एक बार फिर से मैं नंबर बता देता हूं और अभी पाँच मिनट और है पाँच छः मिनट तो आप उस बीच में फ़ोन से डायरेक्टली एडवोकेट सिन्हा से बात कर सकते हैं एक बार नंबर फिर से नोट कर सकते हैं एट फोर टू फाइव एक और लिस्नर हमारे साथ हैं हेलो नमस्कार हलो नमस्कार सर जी नाम बताइए इकबाल भाई जी इकबाल भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका हाँ आपक माँ घिरा लिखेलु सर जमीन पर सर हम्म हम्म। दो हज़ार मो। अच्छा। बीहज़ार दे बीएमओ सर। दो हजार मो अच्छा बेहजर सर हम्म हम्म तो हजार दे बे मो मैं बारो फेर भरी दीदू बारेर अंदर भरी दीदी मैं पचास हजार नोरण लीधु मैं पचास हजार ना त्याग पर मैं साइट हजार नो बता एट मैं कहू मतावो ती कई साइट हजार नो बोझो जो मैं पचास हजार नो बोझो उपाड़ेलो तेम साइठ हजार नो बोझो बोला बताओ तो वो पूछ रहे च्छे. थे कि पचास हजार हाँ, किया, तो किया? हाँ, मैं समझ गया मुझे गया। गया। तो पचास हजार दस हजार रूपया लगाया तो मैं कहूँ कई जगह साठ दस हजार रूपया लिधाएन आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है अच्छा हिंदी में बोलिए हिंदी में बोलिए थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है हिंदी में बोलिए जो सर चेक का है, वाले वो। वाला, है सर। हाँ। तो, दस हजार रूपया कहा मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ की आपको लोन कितने रूपए का मिला में पचास हजार रूपए मिला और आपसे चेक पे साइन कितने का लिया जो तो इधारा में जो बनाते है ना वो कागज हाँ। तो इसमें ऐसी हजार का रखा है इधर से पैसा उपा, मैं उपाय उपारे तो इसमें पचास हजार रूपया उपड़ा है तो, हाँ। हाँ। तो दस हजार रूपया का चेक साइड में दूसरा बोलता है दस हजार रुपया तुम्हारा ये साइड है देखो तो ये बताता नहीं है मुझे को दस हजार का चेक है ठीक तो है हाँ, तो तो, है, तो मैं समझ गया, मैं समझ गया, मैं समझ गया गया हाँ, तो आप आरटीआई आरटीआई हाँ, का right का का सहारा लीजिए और के के माध्यम माध्यम से से राइट टू एक्ट हम लोन पूरा केस पेपर का डिटेल मांगिए तो उससे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा तो सारे डॉक्यूमेंट जो बैंक में आपने दिए हैं या साइन किए वो सारे डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएंगे आर के माध्यम से ओके ठीक है ठीक है इकबाल भाई आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइन्टी 90.4 एफएम एफ एडवोकेट सिन्हा साहब हमारे साथ हैं बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और आप अपने समस्याओं के साथ हमारे साथ जुड़ते हैं तो समाधान देने के लिए बीके के सिन्हा हमारे साथ हैं और काफ़ी अच्छा अनुभवी एडवोकेट है जिनसे आप बात करते हैं तो हर चीज़ का जो है उनके पास जवाब है तो आइए एक और हमारे लिसनर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हेलो हाँ जी नमस्कार नाम बताइए कौन बोल रहे हैं कातीलाल जी स्वागत है आपका बोलिए ये तो मैं साथ क्या बोल रहे हैं फिर फिर फिर से रिपीट करेंगे जी कांतीलाल जी बोलिए आप सुने रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर चलिए आगे बढ़ते हैं और कांतीलाल जी का फोन कट गया है इंतजार करेंगे हम और कुछ दो तीन मिनट आपके पास है आप फोन कर सकते हैं और एडवोकेट सिन्हा साहब से बात कर सकते हैं सीधे ही आपके सवाल के साथ जुड़े और जवाब पाए आप सुना है डीडो मधन नाइन्टी पॉइंट फोर एडवोकेट बीके के सिन्हा हमारे साथ हैं सिन्हा साहब जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि भाई छोटा छोटा केस जो है वो लंबा खिंच जाता है उसके लिए आपने बताया कि अच्छा इन्फॉर्मेशन या पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं होने के कारण होता है और लोक अदालत के माध्यम से इन चीज़ों को डिस्प्यूट किया जा सकता है सॉल्व किया जा सकता हाँ हाँ तो इसका जो रीजन uh, क्या हो सकता है कि लंबा खींचने का कारण क्या हो सकता है लंबा खींचने का रीजन है कि हम लोगों को प्रोसीजर की जानकारी नहीं है नहीं, नहीं। हम लोगों में लीगल अवेयरनेस नहीं है नहीं, नहीं। क्या है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को लीगल नॉलेज uh, होना चाहिए लीगल नॉलेज कैसे होगा जब हम पढ़ने का पढ़ने प्रयास का करेंगे।, करेंगे अच्छे लोगों के साथ जाएंगे तो क्या है हमारे यहाँ एजुकेशन में भी अवेयरनेस धीरे धीरे आ रहा है उसी तरह से लीगल अवेयरनेस भी आना चाहिए लीगल आजकल में लोग इंटरेस्ट नहीं लेते, नहीं लेते हैं। परिवार हैं। के हर सदस्य को तो नहीं कह सकते हैं। लेकिन कोई परिवार, कोई परिवार, परिवार में एक आई पी एक सदस्य को आईपीसी सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की जानकारी होगी तो आईपीसी क्या है हमारी क्या राइट है वो बताते हैं आई के माध्यम हेलो हेलो हाँ जी नमस्कार नाम बताइए हाँ जी मैं सरा कुमार बोल रहा हूँ श्रवण कुमार बहुत बहुत स्वागत है बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप हेलो सर ये हमारा जो जमीन का जो झगड़ा है जो अभी जी। चल रहा है केस में, हाँ हा। अभी हमारे खुलासा नहीं हुआ तो पे भी हो जाते हैं वहाँ पे घाटोदारी तो जमा है तो हमारे अभी खुलासा नहीं हुआ पूरा डिटेल बताइए किसका जमीन है कितना क्या प्रॉब्लम है थोड़ा सा तो समझ में आ जाएगा जी जमीन तो हमारे भाया बंटवारा नहीं होता हाँ। तो बंटवारा हो, तो के लिए बंटवारा के लिए बोला था हाँ अभी बोले आदेश आएंगे बोले अभी तो बारह महीने आदेश केस फाइल किया है आबू रोड में आपने आपको पार्टीशनशिप फाइल करना चाहिए कौन सा केस फाइल किया आपने ये हमारे तो सिर्फ बटवारे के लिए हाँ बटवारा के लिए उस बटवारे की ही बात मैं कर रहा हूँ एक पार्टीसनशिप सूट फाइल करेंगे तो उसके माध्यम से जो आप दो भाइयों का शेयर होता है पार्टीसनशिप सूट में आपको फिफ्टी फिफ्टी अगर दो भाई हैं तो फिफ्टी फिफ्टी परसेंट आपको पार्टीसनशिप सूट के माध्यम से आपको आपका शेयर मिल जाएगा ठीक, ठीक है? है वो एक बार देख लीजिए किस तरह से आपने फाइल अगर कहीं कोई तकलीफ होती है तो फिर मुझे फिर साहब को जरूर फ़ोन कर सकते हैं नंबर तो आपने नोट किया होगा या तो फिर एक बार नोट कर लेना ठीक है ठीक है ठीक है श्रवण कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट पर मेरा गाँव मेरा अंचल चलिए वक्त हो गया है साढ़े सात बजने पर कुछ एक मिनट बाकी साढ़े साढ़े आठ बजने पर तो हमारे साथ वक्त पूरी तरह से अब हम अंतिम पड़ाव पे हैं और मैं आप सभी की तरफ से रेडियो मधुबन की पूरे टीम की तरफ से एडवोकेट बी सिन्हा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि आपने हमारे साथ इस स्टूडियो में आए और इस कार्यक्रम के माध्यम से आप रोड के जनता से पब्लिक से आप जुड़े और उनकी बातें सुनी और उनसे आ, सुनने के बाद उनको सही बात आपने बताई इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया you. और मैं फिर से एक बार आखिरी में नंबर देना चाहूँगा एडवोकेट सिन्हा साहब का अगर आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रहा है नहीं समझ में आया कोई चीज़ तो ज़रूर पूछ सकते हैं उनसे नंबर एक बार नोट कीजिए एट फोर एट फाइव नाइन फाइव जीरो टू ये नंबर है और इसके बाद एक और नंबर है नाइन थ्री टू ट्रिपल जीरो सेवन सेवन जीरो फाइव तो ये दो नंबर हैं आप कभी भी अभी एक क्वेश्चन आपने बहुत बढ़िया किया कि ये कैसे लीगल अवेयरनेस जो है फैल सकता है वो फैल सकता है।, <laughs> है तो मैं उस समय ध्यान नहीं दिया मेरे ध्यान में भी आया तो आप जैसे लोग होंगे ना आप जैसे एक रमेश भाई है वैसे हम चाहते हैं पूरे देश में कम से कम लाख रमेश भाई हों तो ऐसे जब आरजे रमेश भाई जी की तरह होंगे तब जैसे कि पूरे भारत वर्ष में हम समझते हैं कि लीगल अवेयरनेस आएगा क्योंकि लोगों में इंटरेस्ट ही नहीं है रुचि नहीं रह गई जितना रुचि मैंने आप में देखा उतना <laughs> रुचि हमने आज तक बहुत कम लोगों में ऐसा देखा है बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया इतना प्यार जताने के लिए चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही फिर कभी हम सिन्ना साहब को जरूर इन्वाइट करेंगे आपकी तरफ से और फिर से आप सभी के साथ जुड़े ऐसी मेरी शुभ तो बार बार आप आए हमारे सभी आबू रोड के आस में जितने भी लोग सुन रहे हैं रेडियो मधुबन को सभी को फायदा मिले ऐसी शुभ बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप सुन रहे हैं रिडुमा दुपान नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मस्कर रहो